और खजाना मैक्स चलो जल्दी करो और अपना नाश्ता खत्म करो छोटे भालू ने कहा आज खजाने की खुदाई करेंगे खजाने की खुदाई छोटे भालू ने कहा इसका क्या मतलब है मेरे साथ आओ फिर तुम्हें पता चल जाएगा मेढक ने कहा हम एक गहरा गड्ढा खोदने जा रहे हैं उसने समझाया हम तब तक खुदाई करेंगे जब तक हमें खजाना नहीं मिल जाता है पर अगर वहां कोई खजाना नहीं हुआ तो छोटे भालू ने पूछा हमें खजाना जरूर मिलेगा मेढक ने कहा मैं वादा करता हूं एक, एक मेंढक रुका और उसने जमीन की ओर इशारा किया यह वही जगह है जहां हमें खजाना मिलेगा उसने कहा यहां पर यह आपको कैसे मालूम छोटे भालू, भालू ने पूछा मुझे पता है मेंढक ने कहा मेढक खोदने लगा छोटा भालू उसे प्रशंसा से देखता रहा खुदाई में बहुत मेहनत लग रही थी जल्दी मेढक थक गया अब तुम्हारी बारी है छोटे भालू उसने कहा छोटा भालू थोड़ा सक लेकिन फिर भी उसने खुदाल उठाई और फिर वो बहादुर से खुदाई करने लगा लेकिन वो कुदाल उसके लिए बहुत बड़ी और बहुत भारी थी तुम्हारी खुदाई बेकार है ने थोड़ी देर बाद कहा। इस पीढ़ से हमें खजाना कभी नहीं मिलेगा तो मुझे कुदाल लौटा दो फिर छोटा भालू देखता रहा और मेढक गहरा और गहरा खोदता जा रहा था फिर मेंढक बहुत नीचे चला गया उसे बड़ी मुश्किल से ही देखा जा सकता था मेढक छोटे भालू ने कहा क्या तुम्हें अभी तक कोई खजाना मिला नहीं अभी नहीं नीचे से मेढक की आवाज आई सावधान छोटे भालू देखो मैं एक पत्थर फेंक रहा हूँ लेकिन छोटा भालू सुन नहीं पाया वो छेद में अंदर की ओर झुका और फिर वो छेद में गिर गया फिर वे दोनों गहरे अंधेरे छेद में बैठ गए मुझे भूख लगी है छोटे भालू ने कहा मुझे घर जाना है वो हम कर, नहीं कर सकते मेढक में चुपचाप का क्योंकि यह छेद बहुत गहरा है हम चढ़कर बाहर नहीं निकल सकते हम फंस गए हैं यह सुनकर छोटा भालू रोने लगा क्या हम हमेशा के लिए यही रहेंगे वो चिल्ला मैं अब अब मैं फिर कभी चूहे के साथ मछली पकड़ने नहीं जा पाऊँगा और खरगोश मुझे बहुत याद करेगा मेंढक भी डर गया उसे नहीं पता था कि छोटे भालू को कैसे दिलासा दिलाए बहादुरी से काम लो छोटे भालू उसने कहा चलो मदद के लिए हम चिल्लाते हैं कोई ना कोई हमारी आवाज़ जरूर सुनेगा फिर दोनों मिलकर जोर से चिल्लाए और, और चिल्लाए लेकिन वहाँ कोई नहीं आया फिर मेंढक को एक विचार आया चल हम दोनों चलो हम दोनों मिलकर गाते हैं उसने कहा चलो हम गड्ढे में बैठ खुशी के गीत गाएंगे फिर चांद निकल आएगा और रात हो फिर चांद निकल आया और रात हो गई मेंढक और छोटे भालू लगातार गीत गाते रहे अंत में वो इतने थक गए कि उन्हें नींद आ गई भले ही वे अपने घर वाले गर्म बिस्तरों से बहुत दूर थे अगली सुबह बत्तख टहलने के लिए बाहर निकली वो उस रेत के टीले के पास आई बड़ी अजीब बात है उसने कहा यह टीला कल तो यहाँ नहीं था फिर उसने गहरे छेद को देखा और उसके बाद उस सुअर को खुजने गई सुअर छेद के अंदर की ओर झुका और जोर से छिल्लाए हेलो क्या कोई है हाँ हम हैं मेंढक और छोटा भालू एक साथ चिल्लाए हम मेढक और छोटा भालू अंदर फंसे हैं हम खुद बाहर नहीं निकल सकते हैं मुझे लगता है कि हमें तुरंत चूहे को बुलाना चाहिए शुअर ने कहा बत्तख तेजी से गई वो ऊँची आवाज़ में चिल्लाई चूहे चूहे जल्दी आओ मेढक और छोटा भालू एक छेद में फंसे हैं और वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं चूहे को अच्छी तरह पता था कि क्या करना है वो खलियान में से सीढ़ी लेकर आया और तुरंत बत्तख के साथ गहरे गड्ढे में उतरा चूहे ने सीढ़ी को छेद में नीचे उतारा पर ग्ढा इतना गहरा था कि जल्दी सीढ़ी उसमें गायब हो गई चढ़ो छोटे भालू जानवरों ने ऊपर से कहा और मेढक तुम छोटे भालू के पीछे पीछे आना डरना मत हम सब तुम्हारी मदद करेंगे बड़े ध्यान से छोटा भालू सीढ़ी चढ़ने लगा जब वो छेद के ऊपरी हिस्से के करीब पहुंचा तो उसके दोस्तों ने उसे सुरक्षित खींच लिया अब मेढक की बारी थी जब मेढक जमीन के ऊपर आया तो उसके सभी दोस्त खुशी से झूम उठे पुर रहे और चूहे ने छेद से बाहर निकलने में मेढक की मदद की लेकिन तुम वहाँ नीचे कर क्या रहे थे खरगोश ने उत्सुकता पूछा इतना गहरा छेद बेहद खतरनाक हो सकता है हमें इस छेद को तुरंत भरना चाहिए यह मेरी गलती थी मेढक ने चुपचाप कहा था कि हमें नीचे नीचे खजाना मिलेगा लेकिन हमें वहां कुछ भी नहीं मिला हमने एक बड़ा और बेकार छेद बना डाला और यह सब मेरी ही गलती है बेचारा मेढक बहुत निराश लग रहा था। आ लेकिन तुम्हें कुछ खजाना तो जरूर मिला होगा चूहे ने गंभीरता से पूछा फिर तो चूहे ने झुककर पास में पड़े पत्थर को उठाकर कहा यह पत्थर दस करोड़ वर्ष से ज्यादा पुराना है चूहे ने पत्थर को अपनी आस्तिन पर पॉलिश किया कुछ देर में पत्थर चमकने लगा फिर उसने उसे मेंढक को सौंप दिया मेढक को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ वो चमकीले पत्थर को देखकर खुशी से झूम उठा धन्यवाद चुगे। मेंढक ने गर्व से कहा लेकिन मुझे लगता है कि खजाना छोटे भालू का है मैं यह पत्थर उसे दूंगा क्योंकि उसने बड़ी बहादुरी दिखाई और मैंने उसे खजाना देने का वादा किया था समाप्त